उज्ज विसर्गे हो गया था, था। लोभ भी मोह चलेगा मोह ये लोभ स लुभ ती उत्तमपुर संख्या बनेगा लुभा में लिट में लु लोभ बोलो कारण सूत्र ती स सह लुभ ऋष ऋष कितने पद सी अलग है वा के का पद है विशेषण है येन्न विधि तदाधावल तादि अर्ध धातुक विकल सीठ होगा इच्छादे पर तादेरार्ध धातुक सीठ वा स तकारा दि आध्यात्व हो तो विकल्प से होगा ताश है विकल्प से इट होगा ईट पक्ष में पुगन गुण होगा ईट नहीं होगा तो गुण होगा लोबधा बनेगा लोभिता लुभा लोब्धा का रूप बोलो लुभा से लोभिता बोलो कार में ईट होगा विकल्प होगा बनेगा, बनेगा? उत्तम क्या लोट लकार में पुगंध गुणा होगा क्या बनेगा तू बोलो लंग में अलुभत बोलो बिदरी में लुभेत हाँ सिल्लिंग में पुकंद कौन होगा क्यों नहीं होगा या सूट की थी विदिन में कितनी तो वहाँ कैसे कौन हो गया गिद्धन पर नहीं तो ठीक नहीं है ना लंग लकैन में लूट लोट लकैर में लुभ्या लुंग लकार में ईट होगा नित्य विकल्प ईट होगा तो बदब्रजंत से वृद्धि होगी कौन निशे करेगा फिर वृद्धि करने के लिए दूसरा सूत्र क्या है सिद्धि पर से गम तंग नहीं तो नहीं लगेगा और गुण करने के लिए सूत्र कोई है तो लगेगा लुभ क्या सकार नहीं लघुपत ईट है? है होने पर भी लुभ तक है अंग प्रत्यय के लिए अंग क्या है लुभ आलोभ गुण हो जाएगा आलोभित बनेगा बोलो हलो भिस्टर में शॉक कहाँ से आया ठीक है सर्वत्र सीजी का शाकार श्रमण हुआ कहाँ नहीं हुआ टिप सिप में सकार सिज का शाकार नहीं कहाँ गया ईट इट ईट कितने स्थान में हुआ ईट एक? एक दो हम, रिंग लकार में विकल्प पेटी होगा निते टाइ क्या बनिएगा क्या बोलो वो है ओ हां हलो क्या बनिएगा बोलो एक उत्तमपुर से एक छो नहीं क्या बना लो भी या श्याम क्या सोच अमीपूर्व आगे है त्रिप त्रिम्फ तृप्त त्रिप और त्रिप में सौ होने के बाद भूकंद भूकंद गुण होगा नहीं क्यों नहीं होता है कौन गीते सौ गीत किसुद से है? क्या पहले बोला सार्वक अर्धजात को सार्वजात को ठीक है त्रिपति बनेगा त्रिपति त्रिपदा बने लीट में क्या बनेगा त्रिप त्रिप नल पहले क्या सूतल हो गया अभ्यास में पूरा भ्यास आगे उल रिस अभ्यास में क्या रहेगा त तो त्रिप नल पुगंत गुण होगा या बुद्धि होगी अथवा बुद्धा अथबुदा नहीं लगेगा अदंत होने पर अथव उपदा लगता है उपधा उपधा है क्या उपधा कौन है ठीक है तो क्या सोच रहे गुण हो जाएगा क्या तत्तर पतुष में गुण होगा क्यों नहीं होगा कीति पहले गुण कर दो कीति कैसे होगा पहले गुण कर दो गुण करना या कि कौन ये असंग कीति प्राप्त है और पुगंत लघु से भी प्राप्त है परुकन भी परम कार्यम कौन होगा हाँ किसके आधे बोलो हाँ पूर्व प्रतिशत से पहले क्या हो जाएगा <स्था> लिटकित हो जाएगा पूर्व कौन है असंयात लिटकीत पूर्व है पर है पुगंत लघुपदस्य प्रतिशत परम कार्य होता तो पहले गुण हो जाता पहले गुणा हो जाएगा तो पुगंत लघु नहीं लगेगा ये असंया लिटकित नहीं लगेगा तो पहले क्या होगा अभी लिटह हो पूरे प्रति से किस गुण नहीं हुआ क्या बनेगा रूप तत्री पतुहु बोलो तत्पथा तू सेठ में क्या बनेगा तर्पिता लिटमे तर्पी सती लोट में तू बोलो त्रिपाणी टावर कर नहीं हम्म क्यों नहीं वहां लग बेवाएगा है रिहे रि तेरी मेरी है जैसे निमित्त है से रि भी निमित्त है री निमित्त अंसे री बना नश्य नत्ववाचों कौन से उसका ही जैसे रस रसाभ्याम नौना समान पद है उसका आगे है अटकुपांग तो री बनने के आगे अटकुपांग लगेगा तो भी नत्व हो जाएगा तो त्रिपाणी बनेगा प है प वर्ग में आया अटकूपांग लगेगा त्रिपाणी बनेगा देखो मानत्व है ना हाँ त्रिपाणी बनेगा त्रिपाणी त्रिपाव त्रिपा मौग में अत्रिपद विधिनी में त्रिपे असली में त्रिपाथ लुंग में अतर्पित गुण सूत्र से बुद्धि नहीं नेटी निषेध करेगा बोलो अतर्पित में दूसरा हृम्फ तृप्ति हृंफा में तिप स तिप स होने पर त्रिंफ अगरे स का अंगित नी तो त्रिंफ में मकार का उपधा का लोप अनिदिता लोप हो जाएगा नही होना चाहिए हो जाएगा तो यहाँ सूत्र लगेगा से त्रिंफादि नाम नूम वाच्य हो सपर्त त्रिंफादि को नूम कहना नुम कहने से क्या होगा एक नुम होगा पहले जो है वो लोप हो जाएगा नुम रहेगा नुम का फिर नकार को नश्चा पदार्थ अन्चार से जलिए अनुसार अनुसार से पर श्रवन फिर बनेगा तिरपति तिरफती में जो मकार श्रवण होता है वो किसका मकार है कहाँ से आया नूम का धातु का लोप हो जाएगा कि सूत्र से अनित्यता हमार उपधा क्यों थी आदिशब्द प्रकारे यहाँ जो त्रिंफादि नाम दिया है एक आदि शब्द प्रभृति अर्थ होता है कि प्रकार अर्थ होता है यहाँ प्रकार दोन कहने से इसी प्रकार जहाँ उपधा में है यत्र नकार अनुसत्ता ते त्रिंफादे जो आगे भी कोई छोड़कर आ जाएगा यदि उपधा में नकार है तो त्रिंफादि समझ लेना तो वहाँ हो जाएगा लिट लकार में त्रिंफ धातु है नूम होगा किसी तरह से भारतीय से हो जाएगा नूम क्षेत्र त्रिम्प आदि नाम लीटर लगा में लगेगा तो वहाँ आस में आध हो जाएगा कित हो जाए ना नहीं हाँ कितने नहीं होगा तो पता लो हो जाएगा नहीं होगा क्या रो बनेगा तो त्रिम्प नल पर रहते पुगंध गुण होगा ना नहीं पता नहीं है तो उपधा में मकार थे गुण होगा नहीं।, नहीं क्यों नहीं होगा उसका उत्तर उपधा में मकार उपधा में नहीं। एक नहीं लघु एक नहीं ठीक है क्यार नहीं गया तो त्रिम्प त्रिम तत्रि तत्रिम्पित बोलो तत्रिम फी था गुना कितने स्थान पर हुआ नहीं हुआ इट कितने तीन में हाँ लोट में क्या बनेगा गुणा होगा पूये त्रिम फिता लिट में त्रिम फी लोट में तो में है? में, में हैं रूप तो देख कर बोल दे तो शायद त्रिप्या रूप आता है उपथा पता नहीं कैसे रूप से अश्विन में त्रिपियात बनेगा त्रिमपया तो बनेगा पुस्तक प्रमाण है ना पास में <laughs> पता कैसे लोप हुआ मकार असमित लगेगा लोप हो जाएगा किसूत से क्यारो कि तो या त्रिपया लूंग लकार में वृद्धि किसूत से होगी शिक्षी वृद्धि परस में तो क्यों नहीं लगेगा ये नेट निषेध करेगा क्या है पता नहीं है क्या बोलते हो कुछ बोलते शिक्षि वृद्धि परेशम पद से बोलो ब्रह मुझे लगाया नहीं लूंग शिक्षी वृद्धि परेशम तो लगे ना नहीं और क्यों नहीं लगा पता नहीं हा? बोलो हाँ शिक्षा वृद्धि कहाँ लेता है एक ग्तांग होना चाहिए एगंतांग है क्या नहीं तो बहुत ब्रजाला तो से लगे ना नहीं प्राप्त तो है नहीं। कौन से करेगा ठीक है तो फुकंधा ना नहीं नहीं होगा के रू बनेगा अत्रिम फी थी बोलो लिंग में श्याता। आगे अत्रिम फि सगे मृड प्रीड सुकने मृडती लेट में क्या बनिका मामरा डा आग बोलो आगे माम्रीड तु बोलो ठीक है मामारा बोलो बोल मामार और इसका दूसरा कह रहे तो पर्डक बोलो लोट में क्या बनेगा हैं मर्दिता पर्डिता लिट में मती लोट में नि ता बन गया लौंग में अमृत और मृत आश में असली में हाँ अभी एक एक धातु लुंग लगा बोलो मृदत हाथ का लुंग में क्या बन गया अमर डीत बुद्धि नहीं बजे हैं बुझ नहीं तीन बार क्यों कारण तो नेट निश्चित करेगा बोलो फुगंध को इसका दूसरा था तु आप प्रिय क्या बनेगा बोलो आप फिर बोलो शुरू से अपर डिसियात मृद प्रद हो गया सुनगतु सुनगतु सुनती बनेगा सुनती सुनत सुनति पुगंध गुण होगा नहीं लेट में क्या बनेगा सुसो न बलो लूट में पुगंध गुना होगा ईट तो होगा ना नहीं तो नानते में सेठ या अनिटी नाते में कितने अनिटे दो है कौन कौन मालूम है? हाँ जहाँ सरल काम कम को, उसको तो कम से कम याद रखे छानते में कितने अनिटे हाँ पछे और कांते में एक एक है जहाँ एक एक है उसको याद रहे तो भी कम से कम तो ठीक है अधिक याद नहीं हो ते में कितने हैं है? कितने आठ है किसके याद है मैं याद नहीं मैं बताया था दी दू न लिवा क्या है दी दू न लिवा हा जोड़ देंगे से आठ हो जाएगा किसके याद हैं? दी दू न लिवा द दी मीरू लि बजोड़ो दी किसके है आद रु है ठीक है देखो हैदी दून मिरू लिब ठीक है नहीं, दुनु लीवा। नहीं? <laughs> से मुचा मुझादि, से दीना मुसादी किसको याद एक. है एकदा याद बोलो हाँ हो गया अभी तो गुण गुण गुण गुण गुण गुण गुण। अच्छा गुण। आगे देखो हम का क्या चलेगा लुट लकार में क्या बनेगा सोनीता लिट में सोनी सती लूट में अशुनत सुनीत असली में लुंग बोलो हैं अश्वनीत फुगंत गुणा बोलो रूपचंदिका बंद करो कोई कह रूप चंदिका खोल कर बैठे पाठ बनाते रूप बनाते सब बना सोचो दा, आगे धातु क्या है ईशु इच्छाया हम तिप स पुगंध गुण होगा ना नहीं ईस धातु पुगंध गुण होगा ना नहीं होगा हैं, तू दादी बहुत है गुण नहीं होगा तो रूप क्या बनेगा हैं, कहाँ से हाँ हाँ क्या सूत्र ईशुगम यमांह रूप पहले देखे से निश्चित हो जाता है ना क्या क्या सूत्र लगा ईशुगम यमा छह किसको छ होगा सकार को तु दादी पर सकुछ होगा ईश धातु के अंत को सच हो जाएगा तो क्या बनेगा इच्छति बोलो इच्छती। ई सही धातु स होगा क्या यहा इस इस नल होगा नुगंध गुण ए स न क्या सूत्र लगे यहा अभ्यास्यावर्ण सूत्र से क्या हो जाएगा यंग हो जाएगा क्या रू बनेगा स आगे अतुस आने पर ई अतुस अभ्यासाने लग जाएगा तो क्या बनेगा क्या सत्तू लगा ई सत्तू सब बोलो ई ये सब हाँ लूट लकार सेठ है आने थे है क्या बनेगा ए सीता तीस सौ लोभर उसी में है तीस सौ आता है तो क्या होगा विकल्प सीट होगा ए सीता बनेगा दूसरा रूप क्या बनेगा एक्स्ट्रा रूपनंदिया पुस्तक में दिया है ए सीता एक्स्ट्रा विकल्प हुआ किस किसूत्र से तीस है क्या तीसरा तीस तीसरा नहीं तीस लोभर क्या रूप बोलो हाँ ईट पक्ष में क्या रूप बनेगा सीता उत्तम पुरुष में सीताश में ईट नहीं होगा तो क्या बनेगा एस्टा टॉ कहाँ से आएगा जर सता स्टू ना बनेगा मध्यम पुरुष में क्या बनेगा लिट में क्या बनेगा एशिषति ईट अभाव पक्ष में नितइट होगा विकल्प क्यों नहीं होता है तादो आरधातु होते विकल्प या तादो नहीं और कहाँ मिलेगा तादे आधा धातु को नहीं मिलेगा लोट में क्या बनेगा इच्छा तू बोलो लोटो लांगे में आटा हाँ आगम हो जाएगा टी वृद्धि अच्छत बोलो बिदिली में इच्छेत असली में इच्छा क्या धातु ईश है क्या बनेगा असली में इस बिदिली में ऐसा में इसे अलॉन्ग में अच्छा तो लुंग लकार इसे धातु सेट है आटा का मि हाँ शिष्य अशिध बनेगा इटाइट छ इसे धातु है ई लोप हो जाएगा एक को हो जाएगा पुगंत गुण अटा से बुद्धि ऐसी बनेगा बोलो ऐसे ये इस धातु सिच है सिच को ईट हुआ आगे अस्थि से वृद्धि ईट इस धातु को बदब्र जो हलन से वृद्धि प्राप्त है नहीं प्राप्त है निश्चित करेगा नेटी और वृद्धि करने के लिए कोई सूत्र दूसरा है अतलादे लग नहीं लगेगा अत नहीं और हलादी भी नहीं पुगंता लघु को से गुण होगा अन्य पर ए हो जाएगा आठ आगम बुद्धि फिर बोलो ऐसी लिंग में आशिष बोल दो हाँ आगे कुटा कौट लिट क्या तो हाँ पहले गुना होकर बुद्धि होगी आप पहले आठ आग घंटे आठ से करते किंतु पहले गुना करेंगे बुद्धि करना हाँ अबे कुटाती बनेगा कुटाती कुटाता कूटती लिट में कुह चुह जाचु कोटा बोल थल आने पर फुगंध गुण होना था एक सूत्र आया है गांग गांकुटादिन्द गीत कुटादि से इंत नित्य भिन्न प्रत्यय गीत हो जाएगा थल प्रत्यय इंत है नित्य नहीं उनसे गीत हो जाएगा गीत उनसे से पुगंध गुण नहीं होगा नल प्रत्यय गीत इंत है नीति गांग कुटाधि गीत से गीत हो जाएगा नहीं होगा उत्तम पुरुष में नल नित्य नित्य एक पक्ष में नित्य होने से गांग कुटाधि निन गीत तो से गीत माना तो जाएगा नहीं होगा और जब नहीं मानेगे तो गीत हो जाएगा तो एक पक्ष में पुगंत तो गुण होगा पक्ष में नहीं होगा थाले में गुण होगा ना नहीं गीत हो गया गीत हो गया गांग कुटाधि में नियन गीत गीत और से गीत जन निषेध हो जाएगा थल में क्या बनेगा चुकुटी थतम पुरुष एक क्या बनेगा दो बनेगा सुर से बोलो चोकोटा लोट लकार से गांकटादी गीत येगा भिन्न प्रत्येक गीत हो जाएगा गीतजा निषेध हो जाएगा कुटिता बनेगा क्या बनेगा बोलो लेट लगान में कुटी से अति गुना नहीं होगा लोट में कुटा तू बोलो लंग उत्तम प्रश्न क्या मना उत्तम प्रश्न में अट्टम मध्यम पुरस् में हाँ बिदरी में मध्यम मध्यमपुर से बोलो आश नहीं बोलो मध्यमपुर से लूंग लकार में ने लगया। सेचिंग हो जाएगा तो गुण होगा वृद्धि नहीं होगा तो क्या मानेगा अकुटित सेठ अनिर्धा हाँ बोलो अकुटित रिंग लकान में गुणा के शत्रु से हो होगा नहीं होगा कांकुटा दिवन ग तो हो गया क्या रूप बनेगा बोलो अगुणिश्या, अगुणिश्या, हुआ ना आगे क्या है पुट संशेषण बनेगा जो लुट में पुटिता गां कु बने गीत से गीत हो जाएगा पुटीता पुटिता पुटिस बनेगा लुट में पुटत पुटता दंग में आगे विद फ पुटे आसन में, लूंग में। लुंग में बोलो लुंग लकैर लिंग लकैर स्फुट विकसन है विकसन है विकास अर्थ है स्फुटती लीट में क्या बनेगा पुष्फोट क्या सोच लगा सर प्रभाष्य फ रहेगा अभ्यास चर्चा हो जाएगा क्या बनेगा पुष्फोट फुकंत गुना होगा संयोग होगा लघुपत है क्या है सुनते हो क्या बोलो पुगवंत लघुपत लगेगा हम सब पद संयोग है ना नहीं तो लघुपत होगा संयोग पर में हो तो गुरु होता है पूर्व में हो तो कोई आपत्ति नहीं लघुपत है लघुपद है पुगंत लघुपति लगेगा तो क्या बनेगा पुष्फोट आगे बोलो पुष्फोट पुष्पुट तो पुष्प नहीं पुगन तो गुणा हैं होगा यहाँ गाँ कु नहीं कि पुष्प पुष्प पहला थुष्पुष्प क्या बना प्रथम पुषेक लेकर तो जल्दी ना जल्दी नहीं सोचते क्या हाँ चल हो गया क्या फिर बोलो क्या रू बना रू बना पुछपोड़ा। क्या पुछपोड़ा। हाँ पुष्पोटो नहीं सबने लीटर का रू बोला फ नहीं बोला पुष्पोट या पुष्पोटो हाँ रू बोलो फ बोलना स्फुट धातु है क्या धातु स्फुट क्या बनेगा पुष्पोट बोलो में क्या बनेगा स्पटिता लिट में स्फुटी सती लोट में स्फुटा तो स्फुटाता तो में अस्फुटा तो बिजली में असने में स्फुटिया लोंगे में बोलो स्फुटी थी बोलो आगे स्फुर स्फूल संचलने स्फुरति स्फूलती बनेगा स्फुर्ति के पहले यदि उपसर्ग नी, वी कोई रहे तो सकार को सत्व करने के लिए क्या सूत्र आदेश प्रत्येक ज्ञान नहीं आदेश प्रत्येक ज्ञान नहीं क्यों नहीं लगेगा आदेश नहीं तो स्कूल सूत्र है स्फुर स्फुल्योर निर्ने निर्भ्य दूसरा दूसरा में रेप है सब पूछता में देखो निर्ने तो स्फुरभ्य नी दो <COM> <popular> <philosopher> नी के पर रेप चाहिए दोनों नी के पर है स्फुरत स्फुल्योर निर्भ्य निर् और अरबी ये उपसर्ग से पर हो तो सत्तो हो जाएगा निस्फूरती निःष्फुर बने गया ऐसे जितने इतने स्थान हो लूट में लीट में स्फुरता का क्या बनेगा पुष्फुर बोलो पुष्फो स्फूर है पुष्पोलाव बनेगा बोलो लूट में पुगंध गुण होगा ना नहीं गाँव कुटा आधी बने लगे स्फूरिता स्फूलिता बनने की तरह तड़क जाएगा क्या बनेगा स्फुरीता स्फुरीता लीट में स्फुरीश्यति स्फूर लोट में स्फुतु स्फुर्तु कोई बोलता है क्या बनेगा बनेगातु लंग में स्फूरत बिदनी में स्फुरेत फुले असली में पुगन दुगुण हुआ लुंग लकार में क्या बनेगा फूकन दुकु होगा ना नहीं? नहीं।, नहीं क्यों नहीं होगा कहा बोलो स्फुरीत दूसरा था तो क्या है स्फूला लूंग बोलो ंगल लकार में अस्फुरीश्यत अस्फूल्य धातु एक स्फूर्य धातु ले लो इसका कितने स्थान में पुगुंत लघुपद गुण हुआ कितने संख्या बता दो पाँच छः सात आठ दस कितने स्थान में पुगंत लघुपद गुण हुआ दो स्थान हुआ है नल में प्रथम पुरुष क्वेश्चन हुआ बहुचने कौन सा लकार बहुचने हुआ है? ए प्रथम पे कौजन और दूसरा बहुजन है उत्तम प्रशेक होचन उत्तम प्रसाद हो, हो नित्य हुआ कहीं हुआ आगुण हुआ नहीं हुआ आगे धातु उतनी उणु का अकार न करने के लिए क्या सूत्र नु न धातु क्या हो जाएगा नु आगे जो दिया है परुणोदय ये प्रमाण दिया है दीर्घात्या तो। मान एंत पर परिणुतर स्तुत प्रशस्त गुणों का उदय गुणा का उदय उत्पत्ति नू है तीप स सा। सा। पर नू के उकार को गुण प्राप्त है सर्व से गुण प्राप्त है, है? प्राप्त है कौन निषेध करेगा निषेध होने के नू क्या क्या है तो इकोशी प्राप्त है, है? एक प्राप्त है ना नहीं उसके बाद करेगा अच्छी सुंदर दुख ये रूम और उसके बाद करेगा कहा ए रो निका चोष्यंत नहीं ओह सुपी सूप नहीं तो क्या हो जाएगा उपंग हो जाए किस सुते से उपंग होगा क्या ये अंग होगा उप क्या रूप बनेगा नुबती बोलो लूट में नू नू उ नल अचौड़ित वृद्धि हो जाएगी हाँ क्या बनेगा नूना बोलो नूना, नूना, नू तो ,नू बो, तो नूना नूनू तुह हाँ अब तुश आदि में उभंग हो जाएगा फिर बोलो नूना थल में ईट वाना नहीं हैं गुण हुआ नही ए गाँ को धोनी निकीत नुनु विथा नुनू विथा उबंग होगा हाँ तो उत्तमपुर से कह क्या मानगा नुना हूसरा नुन हुनु बु दो क्या क्या बनेगा नुना आगे लूट में नुबिता लिट में नती लोट में नुबत अनुबत् तो लौंग में अनुबतरी में आसन में लुंग लकार में शिची वृद्धि पर्शन में तो लगेगा अभी तो नहीं लगा था अभी कैसे लगेगा है शिची वृद्धि पर्शन में तो लगेगा एक है क्या गंत है कौन अंग है नू इगंत है किस वृद्धि होगी हाँ गांकुटाधि गीत गाँव कुटाधि गीत मालूम है शिच गीत हो जाएगा शिषि वृद्धि परेशमत से प्राप्त है किंतु गांव कुटा अधिवर्णन गीत वन से गुण नहीं होगा तो पुगण तो लघु से गुण हो जाएगा शिचि बुद्धि से वृद्धि नहीं होगी गुण तो हो जाएगा गुण प्राप्त है किस से हाँ गुण होगा नहीं होगा तो क्या बनेगा अ सिज को इट होगा उपंग हो जाएगा अनुवीत क्या बनेगा अनुबीत अनु में वह कहां से वाह आगे बोलो अनुवीत अनु अनु अनु अनु लिंग लकार में अनुविष्यत इट व गुण व नहीं क्या रूपनेगा बोलो रता बसा ने